यदि मन्यसे वरम् ृणीस्वेम चीरजीविका च महाभूम नचकेतस्वे काम यदि मन्यसे वरम् वरमणीस्वे <brahim> चीरजीविका कामभाजन करोमि ये आचार्य रहे हैं अन्वय देखेंगे दूसरी पंक्ति में नचकेत तो मे भी है ना अन्वय में प्रथम नचकेता को लेंगे नचकेत ये सम्बुद्धि का रूप है नचकेत एक वरम यदि नचकेता एक वरम यदि चा, मन्यसे नच्चेता, हे नच्चेता, इसके समान किसके मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान के के ज्ञान समान वर यदि वित्तम करते धन संपत्ति और चिर जीविका करते लंबा जीवन लंबा जीवन लंबा जीवन मतलब दीर्घ जीवन हे न मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान उपाय यदि धन संपत्ति और दीर्घकालिक जीवन को मानते हो मानते हो तो ग्री तो उसको भी मांग लो उसको भी मांग लो संपत्ति धन संपत्ति ले लो और दीर्घकालिक जीवन भी ले लो यदि केवल धन संपत्ति हो जीवन अल्प हो तो भी कोई फायदा नहीं जीवन लंबा है धन सम्पत्ति नहीं तो भी कोई लाभ नहीं तो सब दे दे पहले हाँ पहले से आ गया है और खूब प्रलोभन देने के लिए उसको बार बार कह रहे हैं कि किसी तरह लोग करने आ महाभूम महा करते है कि विशाल पृथ्वी पर या विशाल भूमंडल पर तुम ये करते हो तो ऐसा जोड़ लेना कि विशाल भूमि पर तुम राजा होकर समृद्धि को प्राप्त हो ये करते हो की तुम राजा होकर समृद्धि को प्राप्त हो काम क्या करते तुमको कामा नाम काम भाजम करो मैं काम यहाँ जो कामा नाम करते कामया नाम काम्य पदार्था नाम व्यक्ति जिन पदार्थों की इच्छा करता है उसे क्या कहते हैं काम्य पदार्थ तो कामा नाम करते काम्य पदार्थ अविष्ट तो पदार्थ अविष्ट पदार्थ देखो जैसे लोग कामधनु चाहते हैं कल्प वृक्ष चाहते हैं है? और लोग सुंदर सुंदर रमणीय स्त्रियाँ चाहते हैं तो काम्य पदार्थ का मतलब हाँ हाँ अभी हाँ ये देखो पूछेंगे तब बता देना है कि तुमको मैं तुमको नाम करते हैं की काम्य पदार्थ है काम्य पदार्थ कौन हो गए अफसराये कल्प वृक्ष काम या और भी विविध प्रकार के भोग्य पदार्थ ये सब क्या हुए काम तो काम पदार्थों की काम्य पदार्थ की कामना सभी करते हैं काम में पदार्थ की कामना सभी करते हैं धर्मराज कहते हैं नचकेता आपको कि मैं तुमको काम में पदार्थों की कामना का विषय बनाता हूँ नहीं समझते हैं? नहीं। काम में पदार्थों की कामना सभी करते हैं पर काम में पदार्थ भी नचकेता की कामना करेंगे काम पदार्थ भी तो सबसे काम्य पदार्थों से भी श्रेष्ठ कौन हो जाएगा नचकेता था काम्य पदार्थ की सभी कामना करते हैं और काम्य पदार्थ की सभी कामना करते हैं क्योंकि नचकेता की कामना कौन करेगा काम्य पदार्थ कामना नाम कामान कि अफसरा आदि काम कामार्थों की कामना का विषय बनाता हूँ अफसरा आदि काम कामार्थों की कामना का विषय लग लग जाएगा? लग जाएगा। तो बहुत बड़ी बात हो गई ना ये असलगे नुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के सम्मान पर यदि तुम धन संपत्ति और लंबे जीवन को मानते हो तो वृणिस उसको भी मांग लो और विशाल भूमंडल पर भूमंडल पर तुम राजा होकर समृद्धि को प्राप्त तो हो तुमको की कामना का विषय बनाता हूँ उनकी कामना का विषय बनाता हूं, मतलब वे सभी तुमको चाहेंगे हम एक एक सर एकल्यम यदि मन्यसे मे वर वृणी चिरीजीका महाभूमौ करोमि। यदि मन्यसे महाभूमौ नचिकेतस्वे काम याल्य मे वर वृणी चिरीजीका एदि कामा नाम वा काम भजन करोमि यदि भार कौ नचके मन्यसे मनसे नचके नचकेतु वरम यदि वि चिजीविका मे वृणी महाभूम न, नहीं नचकेता तो पहले करेंगे ना नचकेता एक महाभूम तम ए नाम काम भाजम करोमि नचकेता है नरम वरदान मुक्तात्म स्वरूप के समान वर के के यदि धन सम्पत्ति चाचिर जीविका और दीर्घ जीवन को मानते हो यदि मानते हो तो विनिस्व उसे भी मांग लो महाभूम विशाल भूमंडल पर तुम एडी एडी करते हो जाओ हो में बताया राजा इसी तुम राजा हो जाओ राजा हो जाओ, ये किया है कि विशाल भूमंडल पर तुम राजा हो जाओ तो आप कामान काम भाजम करो मैं तुम्हें अपसरा आदि काम पदार्थों की कामना का विषय करता हूँ मतलब कामना का विषय बनाता हूँ कि कामना का विषय बनाता हूँ मतलब उनके भी काम हो जाएंगे और सब आपकी आप कामना करेंगे प्रेम से आपको चाहेंगे सब वो हमारे पीछे सब दौड़ेंगे तुमको कहीं नहीं दौड़ना पड़ेगा ये मतलब होगा आगे देखेंगे एक तत्म उत्तर उत्तेंत्म स्वरूप का ज्ञान मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान अन्य वर्ग को यदि मानते हो मुक्तांशरूप के ज्ञान के समान अन्य वर्ग को यदि मानते हो जिस क्रम से अन्य बनाया बताया है ना उसी क्रम से आप समझे ता मुक्ता स्वरूप के ज्ञान के समान यदि अन्य वर्ग को मानते हो तो तदपीवर्थ है उसको मांग लो तो अन्य वर्ग क्या था वित्तम चाचुर काम से यही था ना तो वित्तम चाचुर काम का अर्थ किया हिरण रत्नादि कम सुवर्ण रत्न आदि सुवर्ण और अन्य रत्न सुवर्ण रत्न आदि और तो कैसे वो प्रभुतम का प्रचुरम पर्याप्त और चाचिर जीव चिर जीवन और क्या है दीर्घकालिक जीवन तो जिस क्रम से हमने बताया उसी क्रम से बैठा लो शब्दों को के के ज्ञान समान उदि प्रभु सुवर्ण रत्न आदि को और दीर्घकालिक जीवन को मानते हो तो तरफ गणिश्त उसको भी मांग लो महाभूम नचकेता तुम तो यदि यदि से भव राजा की शेषा राजा या परशेष है तो इसको जोड़ के अर्थ करना अस्त्र लोट मध्यम लोट मध्यम पुरुष एक वचनम धातु से लोट लकार में में मध्यम पुरुष के क्या बनेगा? विशाल विशाल भूमंडल भूमंडल पर तुम। महा भूमो भूम भूम पर तुम तुम है ना नी राजा को जोड़ लेना कि तुम राजा हो जाओ विशाल भूमंडल पर तुम राजा हो जाओ कामान तो आ काम भाजम करो मैं कामानाम कर यहाँ पर काम में माना यहाँ पर काम्यंते कामां जिनकी कामना की जाए उसे क्या कहते हैं काम तो काम करते क्या हुआ यहाँ पर काम्य पदार्थ काम पदार्थ क्या अच्छा और काम में माना नाम काम पदार्थ कौन हुए अपसरा आदि विषय और जो विषय हैं जैसे सभी लोग कल्पवृक्ष चाहते हैं काम लेनू चाहते हैं ये सब देना की अप्सरा आदि विषयों की कामना का विषय बनाता हूँ ऐसा तो कामा नाम में काम शब्द करता था काम में माना है का, काम था काम नाम में काम शब्द का क्या था काम में मान काम, काम में अच्छा जिसकी कामना की जाए काम में मान था वो और काम भाजम में काम शब्द का अर्थ है कामना कामभाजन के आगे क्या दिखा है काम कामना काम, काम भाजम में काम पद का क्या अर्थ हुआ कामना काम विषय तया भजत काम भाग तो विषय तया भजती मतलब विषय रूप से होता है विषय रूप से होता है मतलब कामना के विषय रूप से होता है इसको कल मैं फिर बताऊंगा है ना इस शब्द को कल मैं फिर बताऊंगा मतलब कामना के विषय रूप से होता है इसलिए क्या कहते हैं काम भाग काम। कामना के विषय रूप से होता है इसलिए काम भाग कहते हैं तं, तम से क्या हो जाएगा काम भाजपा मतलब कामना के विषय काम्य मान मतलब जिसकी कामना की जाए उसे काम कहेंगे ना कि कामना के विषय अवसरा आदि की भी कामना का विषय करता हूँ काम करते कामना के विषय अथवा अभीष्ट, अभीष्ट अभीष्ट अवसरा अभी आदि भोग पदार्थों की भी कामना का विषय बनाता हूँ अभीष्ट अवसरा आदि भोग पदार्थों का भी मैं कामना का विषय बनाता हूँ लग जाएगा फिर अवसरादि भोग पदार्थों के भी अभीष्ट तुमको बनाता हूँ इस त्य इसका अर्थ है तो थोड़ा बोलना। ये ये कामा दुर्लभा काुर्लभा मर्तलोक सर्वान्मांदता प्राथयस्वे इरदा चतु चतु न ईदृशा लंभी मनुष्य आभी चार्यस्व नचिकेतो माक्षी ये तो, ये काुर्लभा ये ये काुर्लभा मर्तलोक सर्वान्माथयस्व इथरियादृशा न ही ईदृश लंबनीया मनुष्य आभिमत्चार्यस्व निकेता मरण मनुप्राक्षी ये ये का मर्लोक दुर्लभा ये ये कामा हा, मर्त लोके का मर्तोक दुर्लभा सर्वान्मासा प्राथयसरथाईदृशा आभि नलंबनीया मतृत् आचार्यस्व अनु मरणमुराक्षि ये कामहा काम करते है यहाँ पर कामना के विषय मतलब भोग्य पदार्थ है मर्त लोके करते मनुष्य लोके जो जो भोग पदार्थ जो जो भोग्य पदार्थ मनुष्य लोक में दुर्लभ है जो जो भोग्य पदार्थ मनुष्य लोक में दुर्लभ बहुत सारे भोग्य पदार्थ स्वर्ग लोक में है मनुष्य लोक में नहीं है वही बात है हम कह रहे हैं की जो जो भोग पदार्थ मनुष्य लोक में दुर्लभ है सर्वान का मतलब हुआ तान सर्वान उन सभी को कामान कर मानकर करते उन काम पदार्थों को उन सभी काम्य पदार्थों को उन सभी भोग्य पदार्थों को अव्छता करते इच्छा के अनुसार प्रार्थय मांग लो जो जो भोग्य पदार्थ मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं, उन सभी भोग्य पदार्थों को इच्छा के अनुसार मांग लो पूरे के पूरे मिल जाएंगे हाँ तो अब यही तो व्यक्ति चाहता है व्यक्ति जितना भी जीवन में कमाता है जो भी कुछ भी उपार्जन करता है सब करता है भोग पदार्थ इकट्ठा करने के लिए और क्या बोलती देने पूरा जीवन उसी ने लगा देता यारी। से ले, मनलग, से ले को करना है उन सभी भोग पदार्थों को इच्छा के अनुसार मांग लो अब यहाँ पर रामा है ना रामा के विशेषण है सरथा सतुर्या सरथा सतुर्या इमार राम सरथा कर रथ, रथ के सहित और सतुर्या कर वाद्यों के सहित मतलब रथ पर विराजमान वान, तो है? मतलब वान, है, है, तो अच्छा है ना वाहन वाहनों के सहित मतलब नहीं, नहीं भागना पड़ेगा <laughs> रथ के सहित अफसराये मतलब क्या है तो वाहन वान में रथ के सहित और वाद्यो के सहित वाद्य बजाने वाले भी साथ में है रथ के सहित और वाद्यों के सहित ये अफसराये ये अफसराए ये, ये कहा इमा रामा द्वितीय बहुवचन में बन जाएगा हैं तो रथ के सहित और अफसरा रथ के सहित और वाद्यों के सहित इमार रामा इन अफ्सराओं को छंदता प्राप्त को यहाँ भी जोड़ लो इच्छा अनुसार मांग लो हैं जोड़ सकते हैं यहाँ पर रथ के सहित और वाद्य के सहित इन अफसराओं को भी इच्छा के अनुसार मांग लो ठीक आर्थिक क्योंकि ईविशाह मनुष्य ही ना लंबनीय ईविशाह क्योंकि ऐसे भोग्य पदार्थ या ऐसी अवसराए मनुष्य ही न लंबनीय मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है क्योंकि ऐसी अवसराए मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है वो तो देवताओं को प्राप्त होती है मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती है पर तुम मांग लो मैं तुमको दे दूंगा ऐसा भी कहना है उनका इमाह बता रहे है ना इधम सुनिकृष्ट है दिखाकर कहा है दिखा करके कर कहा है? इमा इधम सुसन्निकृष्ट है ना तो संकृष्ट वस्तु के लिए का होता है तो बिल्कुल दिखा दिया ये, ये हाँ दिखा रहे हैं हैं अब अब देखना अब देखना ये कहते मत प्रत्यावी आभी प्रत्याभि कर दत्त मेरे द्वारा मेरे द्वारा दी गई गयी अभिकर्ष इन अफसराओं से मेरे द्वारा दी गई इन अफसराओं से परिचार्य सुर्ष सेवा करवाओ मेरे, मेरे द्वारा मत प्रत्यार्खते हैं देखता हूँ मैं क्या हुआ कि मेरे द्वारा प्रदत्त तीन अफसरों के द्वारा परिचार्यस्त सेवा करवाओ किन्तु हे मरणम अनु कि मृत्यु के पश्चात विद्यमान आत्मस्वरूप को माँ प्राक्षी मतपू को मरणम अनु करते यहाँ प्रसंगानुसार क्या कर लेंगे सभी बंधनों से बिनुर्मुक्ति के पश्चात सभी बंधनों से बिनुर्मुक्ति के पश्चात प्रसंगानुसार मरणम करते सभी बंधनों से बिनुर्मुक्ति कि सभी बंधनों से भी दुर्मुक्ति के पश्चात विद्यमान आत्मस्वरूप को महाप्राक्षी मत पूछो विद्यमान आत्मस्वरूप को मत मत पूछो ऐसा यमराज कह रहे हैं निष्प्रियता से लग जाएगा थोड़ा सा लग जाएगा हाँ। ये कामा दुर्लभा मनुष्यलोक सर्वान्मा छंदयस्व इम्तरथास्तु नीदृशा लंबनी मनुष्य मत आभिर्मत्चारव नचिकेतो माक्षी ये मत ये ये काुर्लभा मनुस्मर्तलोक सर्वान सर्वा काम छंदता प्राथयसु इम रि आभि लंबनीय मनुष्य आत्चार्यस्व नचिकेता मरण मनुप्राहि ये ये का मर्लोक सर्वान सर्वान् काम छंदयसु सरथ सतु इम रा ही मत आभी परिचार्यस्तो हा। अनु मा प्राग्छी ही। ये ये जो जो भोग्य पदार्थ मर्त दुर्लभा मनुष्य लोक में दुर्लभ है जो जो भोग पदार्थ मनुष्य लोक, लोक में जो जो भोग पदार्थ दुर्लभ है सर्वान्मा उन सभी भोग्य पदार्थों को छंडता का अर्थ है यथेक्ष प्रार्थय मांग लो यथेक्ष मांग लो सरथा सतुर्या इमाराम वा, और वाद्यों के सहित इन अवसराओं को मांगलो लो क्योंकि ईदृशा कि ऐसे भोग्य पदार्थ मनुष्य इनालम्बनीय मनुष्यों के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं देवताओं को प्राप्त होते हैं मत प्रतापी अभी मेरे द्वारा दी हुई अभी इन अवसराओं के द्वारा परिचार या स्वप्नि सेवा करवाओ किंतु मनु के विद्यमान ुसार इमाराम सरथायातुरिया न ही दृशालंबनी मनुष्य वादित्र सहिता रत और वाद्यों के सहित रत और वाद्यों के सहित मेरे द्वारा दी गई स्त्रियाँ मनुष्यों को दुर्लभ है रथ और वाद्यों के सहित मेरे द्वारा दी गई स्त्रियाँ कौन अफसराये मनुष्यों के लिए दुर्लभ है आभी मत प्रत्याभी परिचार्यस्तो अभी मत प्रत्याभी हो जाएगा मया दत्ता भी मया आ, मेरे द्वारा दी गई और मेरे द्वारा दी गई अफसरा किस रूप में दी गई है परिचारिका रूप में हाँ की मेरे द्वारा दी हुई इन परिचारिकाओं के द्वारा पाद संवाहन आदि सेवा को करवाओ पाद संवाहन का अर्थ पैर दबवाना है ना पाद का पैर दबा आदि शुश्रूषा को करवाओ इत्य ऐसा अर्थ है नचकेता मरणम माँ अनुप्राक्षी किंतु किन्तु हे नचकेता मृत्यु के पश्चात विद्यमान आत्मस्वरूप के विषय में प्रश्न मत करो मरणम अनु है ना इसको मरणम अनु का अर्थ करते हैं कि मरणम अनुकर्थ हो जाएगा मृतो अनु मृतो कर्थ मरणाथ नहीं मरणम अनुकर्थ है मरणाथ अनु मरणार्थ अनु तो मरणाथकर्थ हो जाएगा मुक्ते है, है। अनु का क्या अर्थ है पश्चात मुक्ति के पश्चात सभी बंधनों से विनुर्मुक्त होने के पश्चात मतलब मुक्ति के पश्चात विद्यमान मुक्तात्म स्वरूपमुक्तात्म स्वरूप के विषय में प्रसन्न मत करू आगे बताते हैं मरण शब्द को देव योग सामान्य का वाचक होने पर भी देवयोग सामान्य देवयोग रूप सामान्य अर्थ का वाचक कौन है मरण शब्द मरण शब्द को देवयोग रूप सामान्य अर्थ का वाचक होने पर भी प्रकरण प्रकरण के अनुसार विशेष बोधकत्व तो है विशेष बोधकत्व तो क्या है यहाँ पर मुक्ति का बोधक है किसका बोधक है विशेष बोधकत्व करते तो कर विशेष अर्थ का बोधकत्व विशेष अर्थ का विशेष अर्थ क्या है यहाँ पर मुक्ति मुक्ति मरण शब्द को देव योग सामान्य का वाचक होने पर भी प्रकरण के अनुसार विशेष बोधकत दोस्त के लिए नहीं है किसका विशेष बोध कर बोलो मरण मरण शब्द का विशेष बोधकत अर्थ का बोध कर तो विशेष अर्थ बोध मतलब मोक्ष का बोध कर और देव योग सामान्य का वाचक होने पर देव योग सामान्य का मतलब क्या हुआ मृत्यु का वाचक होने पर भी न लग जायेगा इसी दृष्टव्यम ऐसा जानना चाहिए ये ध्यान रखिएगा ये सब खिलौने हैं ये बच्चे जब घर में रोते हैं ना घर में बच्चा रोने लगता है तो माता उसको खिलौने तरह तरह की देती है खेलने के लिए तो बच्चा उसके खेलने में मस्त हो जाता है तो माता बच्चे कुछ छोड़ कर अपना काम घर का करने लगती है फिर बच्चा रोता है तो माता, फिर कोई खिलौना देती फिर खेलने लगेगा घर का काम करने लगती है और जब किसी भी खिलौने से बच्चा नहीं मानता है तब गोद में लेती है तो सब भगवान के लिए वे खिलौने हैं ये धन सम्पत्ति केला चुपाते धन जो कुछ ऐश्वर्य है ना ईमान सम्मान ये सब खिलौने हैं ये अब जो इ, इसी में जो है भगवान को देते हैं हैं ये सबसे कुछ चाहे नहीं भगवान के अलावा इतना व्याकुलता हो जाए पर वो कुछ नहीं चाहिए हमको बिना ऐसे तड़प बनी रहे बहुत व्याकुलता हो तब तो नहीं भगवान मिलते है कठिनाई तो बहुत ज्यादा है अपि अपि अल्पमेव यदेन्द्रिया जरियं अल्पमेव अभी सर्व जीवित अल्पमें तो, तो, तो प्रलोभन किसने दिया आचार्य हमने यम ने इतना प्रलोभन दिया है कि उससे लोग क्षुभ्ध हो जाएंगे व्याकुल होकर सब मांग लेंगे ऋषि जो जो <laughs> तो ले का पुत्र इतना बड़ा बन आया। सब तो पिता बन गए लेकिन नहीं <laughs> यमराज के द्वारा प्रोभन दिए जाने पर भी उससे विचित न होने वाले नचकेता ने कहा नचकेता कह रहा है देखो विभीषण गए ना राम के पास में विभीषण ने क्या कहा है मैं अपना भाई को अपनी पत्नी को अपने बच्चे को पूरे परिवार को सब सबको तो छोड़ करके आपके शरण में आया हूँ उस तक बोल रहा छोड़ कर आया मतलब कुछ लेने नहीं आया सब छोड़ कर आया हूँ वो बोल रहा है नहीं नहीं राज्य की कामना। राजकी भगवान ने दिया है उसको ये कहा तो मतलब ये है की जब वो अधर्म पूर्वक राज्य करता था ना रामण तो वो विभीषण को अच्छा नहीं लगता था और जितने दिन के लिए रावण बाहर जाता था तो विभीषण के हाथ में शासन रहता था विभीषण ठीक शासन करते थे तो उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि शासन ठीक होना चाहिए ऐसा उनके मन में था तभी प्रथम वासना रही प्रभु प्रभुपदप्रीत हो गई ये विभीषण ने कहा है कि पहले तो कुछ वासना थी पर वो अब खुश नहीं है कि जो कभी बहुत पहले की क्या थी शासन ठीक हो लगता था बस यही भावना थी उसकी और कोई उसके अंदर कोई वासना नहीं थी सब छोड़ आए उसने बोला है की अपना घर परिवार पुत्र पत्नी सब छोड़कर महाराज भाई आपके पास आ गया तो छोड़ कर आ गया मतलब कुछ लेने नहीं आया यही उसका अभिप्राय है लेने आया कुछ बात नहीं सब तो छोड़ कर गया गया। और फिर कमी क्या थी वहाँ तो क्या था यदि चुप बना रहता तो रावण यहाँ कोई कमी तो थी ना, नहीं मतलब वो युद्ध वो चुप बै, चुप बैठा रहता तो क्या कमी थी वहाँ भाई था रावण उसको मानता भी था कुंभ कुंभ करण तो सोता रहता था रात दिन तो आज इनका इनका प्रभाव तो था वही पर मानता ही वहां तो विभीषण की कितनी अच्छी है उसमें वाल्मीकि रामायण में है जब तप, तपस्या की है ब्रह्मा ने कहा वरदान मांग लो तो रामायण और ने खूब मांगा है ना कुंभकर्ण का तो उल्टा हो गया <laughs> तो हाँ तो मांगा है विभीषण से कहा है कि पुत्र वरदान मांग लो विभीषण ने कहा कि बड़े बड़े से बड़े संकट में भी मेरी बुद्धि धर्म से विचलित न हो ये मांगा रामायण में भयंकर से भयंकर संकट आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म से विचलित ना हो संकट में सब लोग धर्म छोड़ देते हैं अघर्म पे आचरण करने लगते हैं भीषण ने कहा हमारी बुद्धि विचलित नहीं होनी चाहिए धर्म कर सत्कर्म भी है और धर्म कर परमात्मा भी है दोनों ही अर्थ है परमात्मा के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग है तो मेरी बुद्धि परमात्मा से विचलित ना हो कितना अच्छा वरदान उसने मांगा है भूषण ने ऐसा रामायण में मतलब तो ऐसा होना चाहिए और उसका कितना अच्छा है उसका ही फल था जैसे जिम दस दस नर में जीप बिचारी दांतों के बीच में जीप कैसे रहती है सब दांतों के अंदर जीभ है थोड़ा भी असावधानी हो तो कट जाएगी ऐसे ही वो लंका में असुरुओं के बीच में रहते तो भीषण कह रहे हैं कि हम उसी प्रकार लंका में रह रहे हैं जैसे तो कि दांतों के बीच में जीभ रहती है सावधानी से रहते थे तो वह भी भजन करते थे। अब देखिए यहाँ पर तो विचलित नहीं होना चाहिए कितना अच्छा उत्तर दिया है नचकेता ने जब इतने भोग्य पदार्थ दिखाए जा रहे हैं सामने ले लो नहीं अच्छा छोटे बच्चे भी जो कुछ नहीं जानते रुपए को पहचानते है ऐसा सुना है मैंने कि जो गोद में नहीं। नोट की पहचान दे करेंसी की पहचान देते बच्चे है ना जिनको कुछ व्यवहार का पता नहीं समझ नहीं है तो दूसरी चीज फेंक देंगे और पैसा नहीं फेंकते हैं उनको पकड़ इतनी पकड़ है पुरानी याद बने जन्मों की जरूरत है इसे महत्वपूर्ण ऐसा समझते है देखिए स्वभाव ये समस्त पद है है ना? न अभाव ऐसा कल अभाव होगा जिनका कल नहीं रहेंगे जो स्वभाव समस्त पद है है। सो यत यत स्वभाव मर्त्यंतक यद अंतक सर्वेन्द्रियाणाम जरियंती तेज अभी सर्व जीवित अल्पम एव अ सर्व जीवित अल्पम एव तो एव तो नृत्य गीते तौए तो वहा तव तो नृत्य गीते देखिए यहाँ पर अंतक ये संबुद्धि है यमराज के लिए अंत करते ना सबका इसलिए कोई अंतक कहलाते हैं अंतके के स्वभाव सर्वेन्द्रियाणाम सर्वेन्द्रियाम जरियंती अंतके अंत के सर्वेन्द्रियाणाम मर्त्यस् जरियंती देखो यत यत पहली पंक्ति से ले लो है ना यदक है नो यित पहली पंक्ति से लो ना एत अल्पमे जीवितम एत अभी अल्पमेव तो वाह नृत्य गीते तव तो एव तव तो वाह नृत्य गीते नियता क्या कहता है अंतक का अर्थ हुआ की है सब हे सर, हे हे? हाँ हे सबका संघार करने वाले हे संघारक देवता स्वभाव कल जिनका भाव होगा मतलब विनाशी भोग्य पदार्थ है विनाशी भोग्य पदार्थ स्वभाव शब्द का प्रयोग कर रहा है कि जो तुम सब दिखा रहे हो ना उनको सब विनाशी भोग्य पदार्थ है कल भी रहने का ठिकाना नहींनाशी भोग्य पदार्थ मर्तस्थ मनुष्य की सर्वेंद्रियाणाम सभी इंद्रियों के तेज का तेज को जरियंत छीन कर देते हैं हे संघारक देवता विनाशी भोग पदार्थ मनुष्य की सभी इंद्रियों के सामर्थ्य को छीन कर देते हैं सभी इंद्रियों के सामर्थ्य को छीन कर।, कर देते हैं भोग भोगने से क्या इंद्रियों का सामर्थ्य छीन हो जाता है देखने का सामर्थ्य छीन होगा सुनने का सामर्थ्य छीन होगा ये दुर्बलता इसका परिणाम है और क्या है अब देखिए यम जीवितम जो संपूर्ण जीवन है जो लंबी आयु का आता है ना देने के लिए यह सर्वम जीवितम जो संपूर्ण जीवन है अल्पम य या भी थोड़ा ही है या भी थोड़ा ही हाँ थोड़ा ही है क्या है हजार लाख वर्ष की आयु भी क्या है, भी थोड़ी ही वो बोल रहा है इससे क्या होगा क्या होगा इससे बोलता है और विचार करके देखो तो क्या है मन, मच्छर ए, एक दिन दो तीन दिन जीवित रहता है तो मनुष्य की आयु के समान मच्छर की आयु क्या है कुछ है कि नहीं है नहीं। और देवता भी आयु के समान मनुष्य की आयु मच्छर जैसा ही और देवता भी ब्रह्मा जी के सामने मच्छर जैसे ब्रह्मा भी परमात्मा के सामने कैसे तो क्या विचार करके देखो कुछ नहीं सभी कुछ नहीं बोलता ये विवेकी पुरुष यही तो सोचता है कोई गिनती नहीं संसार की चाहिए अब कहते हैं या संपूर्ण जीवन भी अल्पमेव कर संपूर्ण जीवन भी अल्पी है तो करते आपके वहा करते ये हाथी घोड़े रथ हाथी वाहन भोग पदार्थों के बारे में बता दिया और जो कहता है सतुरिया इमा रामा बोला है ने? तो उसके लिए बोलते हैं तो वहा आपके हाथी घोड़े रथ आदि वाहन पहले बोला था ना हस्ती अश्वन, अच्छा। हाथी घोड़े सब देने जा रहे हाँ। कि आपके हाथी घोड़े रथ आदि वाहन तो और नृत्य गीते करते अपराओ का ये नाच तो तब ये करते आपके ही पास बना रहे आपके ही पास ये सब दिखा रहे आपके ही पास रहे हमें नहीं चाहिए हिम्मत देखो उसकी कितनी है बहुत बड़ी हिम्मत है हिम्मत मतलब वैराग्य है बहुत प्रबल है ना बैराग्य के समय तो आदमी लाखों वर्गों की संपत्ति को लाख से ठोकर मार देगा जिस क्षण में बैराग्य है तो नहीं है तो फिर सब अच्छा, से पकड़े? अच्छा। ये क्या है की आपके हाथी घोड़े रहता दीवन और ये नाचगान आपके पास ही महाराज बना रहे हमें नहीं चाहिए ऐसा नचकेता कहता है इस प्रकार प्रलोभन दिए जाने पर भी कौन प्रलोभन दे रहा है दम्रा, इस प्रकार यम के द्वारा प्रलोभन जाने पर भी वाले ने कहा या वाला कहता है। कहता है, लगाइए सो भाव यद सर्वेन्द्रिया जरियंत अभी सर्व जीवित अल्पमे तवैवाह स्व नृत्य गीते अब देखिए यहाँ पर सोभावा मर्त्यदेन्द्रिया जरियंकी तेज जीवित अल्पमे तव एव तव नृत्य गीते अच्छा लगाइए अंतक अंतक मर्त सर्वेन्द्रिया तेज आज अंत सो, तो तो तो सो भावा मर्तस्थ सर्वेन्या तेज यीवित यतदी अल्पमे एक लाएंगे न एतपी अल्पमे तौवा नृत्य गीते तव एव तव एवं कि हे हंगारकता सो भाव की बिना भोग पदार्थ मर्तस्थ मनुष्य की सर्वेन्द्रियाणाम तेजा जरियंती सभी इंद्रियों के सामर्थ्य को छीण कर देते हैं कौन छिण कर देते हैं? पदार्थ किसको छिड़ कर देते हैं सभी इंद्रियों के तेज को।, को सामर्थ को यदि सर्वम जीवितम जो संपूर्ण जीवन है एक तरफी अल्पमे अल्प ही है आपके वाहन और अफ्सराओं का नाच आपके ही पास बना रहे भास्त में आइए हे यं तक हे यम सम्बुद्धि है तो, तो यहाँ पर ये ये मर्त कामा है ना तो है कि आपके द्वारा दिए जाने वाले आपके द्वारा दिए जाने वाले जो मनुष्य के भोग्य पदार्थ हैं जो मनुष्य के भोग के पदार्थ सो भावा सो भावा कर्थ है यहाँ पर स्व अभाव थे तथोक्ता कल अभाव जिनका होगा उन्हें क्या करेंगे सो भावा। अर्थात दिन स्थाई द्व स्थायी भवन था दो दिन भी स्थिर नहीं रहते हैं क्या ठिकाना भोग्य पदार्थों अच्छा, का जो यह सामर्थ है तत्ता है उसे छीण कर देते है उसे छीण कर देते हैं, हैं। अफ्सरा प्रवृत्ति भोगा ही, ही करते क्योंकि अपसरा आदि भोग्य पदार्थ सभी इंद्रियों के दुर्बलता को करने वाले है सभी इंद्रियों की दुर्बलता दुर्ण करने वाले मन इतना दुर्बल हो जाएगा कि फिर भगवान में लगाने पर भी नहीं लगेगा इतना दुर्बल मन हो जाएगा मन समर्थ नहीं रहेगा है ना? मन का बल क्या है एकाग्रता मन का बल क्या है हाँ और चंचलता क्या है उसकी दुर्बलता ये ध्यान रखना और दूसरे इंद्रियों की दुर्बलता तो फसिद भी है मन की दुर्बलता यही है क्या चंचलता और एकाग्रता ही क्या है उसका परम बल है मन का अफसर क्योंकि अवसर आदि भोग पदार्थ सभी की दुर्बलता को करने वाले हैं या भाव हैं। अफि सर्वम जीवितम अल्पम ब्रह्मणों की जीवितम स्वल्पम की ब्रह्मा का जीवन ब्रह्मा जीवितम ब्रह्मा का भी जीवन थोड़ा है ब्रह्मा का भी जीवन थोड़ा है किन उ अस्मद आदि तो हम लोगों लो, लो का जीवन कितना बड़ा होगा ब्रह्मा का भी जीवन थोड़ा है तो हमारा भी जीवन क्या होगा कितने ब्रह्मा भी बदल जाते हैं मच्छर की अपेक्षा मनुष्य मनुष्य की अपेक्षा क्या है देवता देवता की अपेक्षा फिर ब्रह्मा ब्रह्मा भी क्या है कितना विचारक है वो बहुत विचार करने वाला नहीं कहता है हम लोग हम हम लोगों के जीवन से क्या होगा अतः सिर जीविका की ना वर्ण रहा अतः इसलिए जीव का करते है कि लंबा जीवन भी ना वरण आ वो वर्ण करने योग्य नहीं है लंबा जीवन भी मांगने योग्य नहीं है तो ये वहां तो नृत्य गीत है वहाँ कर से रथ आदि आपके रथ वाहन और ये अफसराओं का नाच आपके ही पास पासंतु करते रहे रहे से सा, से से, इसको जोड़कर करना कि आपके पास ही महाराज बना रहे हमें नहीं चाहिए ऐसा बोलता है वो बातें हैं ना जो वेदों वेदों कथाएं आई हैं, इसमें तो जो लोग वेदों को पौर ही मानते हैं उपनिषदों को मतलब अनुभव करके लिखी गई तो उनके अनुसार तो ये घटना घटी सुन लो, जो लोग वेदों को उपनिषदों को पौर ही मानते हैं ना उनके अनुसार ऐसी घटना घटी <सथीथ> है तो अनुभव से जान करके लोगों ने लिखा और जो अपोर मानते हैं अपौों को किसी ने बनाया नहीं है <सथीथ> और वेद का ही अंत कठोपनिषद है तो किसी ने बनाया नहीं है तो यहाँ के लिए समझना दो प्रकार से समाधान नहीं समाधान तो एक ही है ऐसा समझो कि कभी कभी कोई कोई घटना कहीं घट जाती है और फिर उसको लिखा जाता है होता है ना कोई घटना घटी फिर उसको लिपिबद्ध किया गया और कभी कभी क्या होता है कि पहले लिख लिया जाता है बाद में उसका मंचन होता है कोई नाटक लिख दिया किसी ने फिर उसका मंचन होगा नहीं होता ऐसा नहीं जो हम बोल रहे हैं उसमें उत्तर होता है होता है ना तो इस होता है ना ऐसा तो मतलब जो उपनिषदों में वेदों में जो कुछ लिखा है वैसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है हम्म दोनों बातें घट भी सकता है नहीं भी घट सकता है दोनों बातें मुझे लगता है कि... अब देखो तो ये तो रही बात वेद की और महाभारत तो पुराणों में आया है तो उसका घटा तो ये, ये तो जैसे इसकी जो तो विद्याएं अपनी अग्निविद्या बताया और ये जो मुख्य का स्वरूप ये विद्या तो पहले वेद में ये तो मनाजी है पर इसने जो पूछकर इस रूप में व्याख्या की वही चीज का व्याख्या की है ना हमतात्म स्वरूप कई उपनिषद में वो तो फिर बनी बनाई हो सकती है ना घटने के बाद लिखी हो बनी नहीं उपनिषद को तो वे वे जो वे वे वे तो जो अपूर से ही नहीं मानते हैं उपनिषद तो लिखी हुई है ये घटना है पर ये जो विद्याएं ये तो अनादि काल की विद्याएं अनादि हैं पर जो लोग उपनिषद को भी अपोर से मान रहे हैं वेद मान रहे हैं है तो उसके अनुसार क्यूँकी कुछ लोगो को मंत्र भाग ही वेद है वो अपूर्य है ब्राह्मण भाग अपोर से नहीं ऐसा कुछ कुछ लोग ब्राह्मण भाग्यू खेत है धर्म सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार ये ब्राह्मण भाग भी सत्य है है पर वो चीज़ करके लिखी गई इसमें सनातन धर्म की मर्यादा नहीं है कथा जो जोड़ी गई है वो अट्ठाईस मानता है लेकिन उसको नहीं से ब्राह्मण को का ब्राह्मण तो मतलब क्या है कि वो अपूर्व नहीं मानता मानेगा सम्मान करता है वो तो वेद तो को भी अपोर से मानता है अपर से मानो फिर ईश्वर की कल्पना करना पड़ेगा उनको तो ईश्वर को तो भी नहीं मानते नहीं नहीं समाज में मानते हैं निराकर मानते तो समाज में ईश्वर सगुण है पर वो साकार नहीं है है, तो साकार नहीं होता है शंकर तो मत में ना सगुण है ना साकार है दोनों दोनों ही नहीं मान लेते हैं तो मीमांसा को मिलावट करके मीमांसा की जमिनी की बातें दयानंद ने ज्यादा मान दयानंद ने ज्यादा जमिनी को जमिनी की बात बहुत से? तो चलिए तो अब ये नचकेता बोल रहा है पहले तो सब का त्याग उसने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए सब सब उसने भोग पदार्थों की निंदा भी करती है और जो कुछ वाहन और हाथी घोड़े देना चाहते है तो बोले आपके पास ही बना रहे हमें नहीं चाहिए आजकल लोगों के जो है ना वो क्या है कि वो सोचते रहते हैं ना ये गाड़ी हो जाए फिर वो गाड़ी हो जाए वो वाहन हो जाए इकट्ठे करने में लगे रहते हैं वो कुछ भी नहीं चाहता है नकेता शुरू से ही मना कुछ नहीं चाहिए है उनको लास्ट में करमा को चाहता है मुक्तात्म तो स्वरूप की दृढ़ जिज्ञासा कर रहा है न के नित्ते नर्पणीयो मनुष्यो लक्ष्याम है विद्राक्ष्मे जीविष्यामो यदिशिष्यसी वरस्त मे वर्णीय सर्णी मनुष्य देखना न वित्न तर्पणीय मनुष्य लपस्यामहे विद्राक्ष्मे जीवीष्या यदिष्यसी जीविष्याम यविष्यस वर तु मे वर्णीय सह मनुष्य वित्तेन न तर्पणीय मनुष्य वित्तेन न तर्पणीय चेत्वा अद्राक्ष लप्स्यामहे चेत्वा अद्राक्षक्ष में विद्यामे यावदिष्यसी याविष्यसी जीविसम तू में वर्णीय वरा सा तू में वर्णीय वरा सा देखिए मनुष्य वित्तीय मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता है मनुष्य धन से तृप्त मतलब मनुष्य धन से संतुष्ट नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा देखा होगा कि धन से संतुष्ट हो गया हो नहीं संतुष्ट होते है और अब आशा बनी रहती है और हो जाए और हो जाए और हो जाए धन से तृप्त नहीं होते मनुष्य धन जो है सभी भोग्य पदार्थों का उपलक्षण है लगाइए कि मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता है चेतकर्थ यदि इतवा अद्राक्षम यदि हमने इतवा अद्राक्षम करते हैं कि तुम्हारा दर्शन किया है यदि हमने तुम्हारा दर्शन किया है तो दर्शन का क्या फल है वित्तम लप्याम है धन तो प्राप्ति कर लेंगे <laughs> तो उसके लिए अरे भाई इतने बड़े महापुरुष का दर्शन किया है तो मतलब वित्त का मतलब है की जीवन उपयोगी वो तो मिले मिलता ही जीनोपयोगी अच्छा। हाँ। हमने आपको दर्शन किया तो मिल ही हमको ये कौन सी बड़ी बात है ये ये कौन सी बड़ी बात है आपको देने कह रहे हैं? ये मतलब मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता है यदि इतवा अद्राक्ष में कि तुम्हारा दर्शन हमने किया है तो धन धन को प्राप्त कर ही देंगे जीर्णोपयोगी धन तो मिल ही जायेगा ये मतलब है तुम यावत इस तुम यावत जब तक इससे शिका से शासन करोगे तुम जब तक शासन करोगे जीव श्याम हम जीवित रहेंगे तो ये दो तरह से समझ लेना कि ये तो आपके दर्शन का फल है आप तक बने रहोगे हम भी बने रहेंगे थोड़ा आत्मा तुम मरती नहीं है बने ही रहेंगे जब तक शासन करोगे हम भी किसी न किसी रूप में बने रहेंगे ऐसा व्यर्थ किया जा सकता है क्या है ऐसा भी विचार हो सकता है इसका ठीक है जीवित श्याम की तुम या वो इसकी आप जब तक शासन करेंगे तब तक हम जीवित बने रहेंगे है जीवन तो बना ही रहेगा किसी रूप में जीवन थोड़ा समाप्त होता है यात्रा चलती रहती थी जीवन यात्रा एक के बाद दूसरे में या कहीं आपके दर्शन में वर्णिया वराशा यो <coughs> मेरे लिए मांगने योग्य वर वर्णिया वर्णी मांगने योग्य वर व ही है कौन मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान अब ये बताया क्या है कि आप सो बाबा पहले कहा था ना कि आपके द्वारा दिए जाने वाले भोग पदार्थों का कल तक तो रहने का ठिकाना नहीं है और ये कैसे सभी इंद्रियों के तेज का हरण करने वाले हैं और विश्व इंद्री के संबंध से जो सुख होता है ना वो कैसा होता है क्षणिक होता है और बुद्धिमान मनुष्य उनमें नहीं रमता गीता का श्लोक देखो व्याख्या में है ये ही संस्पर्जा भोगा दुख यो नोते आद्यंत तो बनता कौन ते नमते बुधा लगाइए यहाँ पर है संस्पर्जा भोग संस्पर्याकर्थ है विषय इंद्री के संयोग से जन्म और भोग सुख विषय इंद्री के संयोग से जन्म जो सुख है भोग का तो सुखात्मक भोग सुख ये करते जो जो विषय इंद्री के संयोग से सुख होते हैं ते दुख व, दुख के ही कारण है या है? हैं? दुख रूप परिणाम वाले हैं वे कैसे विषय इंद्री के संयोग से जो सुख होता है उनका परिणाम क्या है दुख है यदि सुख कम मिला तो भी बाद में क्या हो जाएगा निराशा हो जाएगी सुख कम मिला तो भी निराशा हो जाएगी और सुख मिला तो फिर सुख जब नहीं जब जब सुख का अनुभव कर लिया फिर जब सुख नहीं मिलेगा तब क्या होगा याद के दुख हो तब याद याद आकर दुख होगा और सुख भोग काल में भी ए, दुख होता है कि कहीं ये भोग पदार्थ तो तो हमसे अलग ना हो जाए क्या पता कब अलग हो जाएगा तो उसका परिणाम तो दुख ही है और वे कैसे है आद्यंत बंता आदि और अंत वाले हैं मतलब अल्पकाल स्थायी है हे कौन ते बुधा ते सुनारमते कि की बुद्धिमान मनुष्य में नहीं रमता उनसे प्रेम नहीं करता और देखना विष्णुपुराण में है अगवत में भी आगे न जा तू काम कामा, कामा नाम उपभोगे न साम्यती हविशा कृष्ण वर्त में भूय एवं अभिवर्धते यति का वचन भागवत में ऐसा बताया है यती को ऐसी विषय भोग की इच्छा थी की अपने पुत्र का भी यमन उन्होंने ले लिया दि? बुढ़ापे हाँ में हाँ वृद्ध हो गए थे पर तो उनकी वासना तृप्त नष्ट नहीं हुई तो वृद्ध हो गए थे भोगों को कैसे भो गए तो दो पुत्र थे क्या नाम था उसका एक का नाम यदु एक का पुरु था पुरु था तो यदू बड़ा था यदू से बोला तू अपना युमन हमको दे दो बोले वाह बुड्ढे हो गए हो अब हमको बुढ्ढा बनाना चाहते हो हमने तो कुछ देखा ही नहीं संसार में हमारा युवन क्यों ले तो मैं नहीं दूंगा तुमको नाराज हो गया बोला पिता जिस प्रयोजन के लिए पुत्र को पैदा करता है वो प्रयोजन तुमने सिद्ध नहीं किया अपने काम के लिए वो पुत्र को पैदा करता है साफ लिया तुम राजा नहीं बनोगे तुम्हारे कुल में भी कोई राजा नहीं बनेगा नहां बाद नहां बाद में इस किस भगवान कृष्ण के प्रभाव से वो राजा बना बज्रनाभ इसीलिए द्वारिका के राजा श्रीकृष्ण जी के नहीं बने थे उग्रसेन द्वारका के राजा उग्रसेन थे श्रीकृष्ण नहीं थे फिर उपया तीन लगा दिया ये कोई राजा नहीं बन सकता है कहे जाते हैं वो राजा गद्दी पर नहीं बैठते थे सब तो अब कहने का मतलब ये है तो फिर उन्होंने किसकी पुरु का यमन लिया और पुरु का यमन लेकर कर फिर भोगों को भोगा बहुत सारे भोग भोगते रहे तो बाद में उनको बुद्धि आई तब उन्होंने ये वचन उनके मुँह से निकला है अनुभवी का वचन है ये क्या ना जा कामा कामा ना उपभोग साम्य थी जातु कर थे कदाचित कभी कामा कर थे कामाना भोगेन कामा ना, ना साम्य थी जातु कर भोगेन मतलब भोगों को भोगने से भोगों को भोगने से कामा ना साम्य थी कामना शांत नहीं होती कामा ना साम्य थी क्या कामनाएं शांत नहीं होती की भोगों को भोगने से कामना शांत नहीं होती और बल्कि हविषा कृष्ण वर्तमा कृष्ण वर्तमा करते क्या होता है जैसे कि हविष डालने से हविष से अग्नि बढ़ जाती है वैसे ही भोग रह, वैसे ही भोगने से कामनाएं और ज्यादा बढ़ जाती बढ़ है और बढ़ती रहती कामना भोगने से कामनाएं और बढ़ती रहती है कई भोग की इच्छा भोग लो तो भोग इच्छा से भोगेगा तो उसकी कामनाएं भोग की और ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा असान्ति हो जाएगी ये बड़े अनुभवी का उद्गार है ये उन्होंने भी कहा है ना कि भोग ना भुगता वजह भुगता है कि भोगा ना भुक्ता हमने भोगों को नहीं भोगा बल्कि भोगों ने हमको भोग लिया है <laughs> हमको भोग लिया भोगों ने बेकार कर दिया फिर ये को आ गया सब कर संज्ञा ले लिया उन्होंने सही जीवन बढ़िया बढ़िया उनका अनुभव सब अच्छा है अब देखना तो जो कामनाओं वाला कामनाओं के कारण मनुष्य हमेशा चिंता में जलता रहता है और और क्या है कि भोग पदार्थों से बुद्धिमान का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और ये बताते हैं कि आपके दर्शन का ये लाभ है कि धन तो आदि तो जीवनोपयोगी मिल ही जाएगा और जब तक आप मृत्यु देवता के पद पर हैं तब तक मेरा जीवन भी बना रहेगा हेलो <laughs> इसलिए ये वर मांगना ठीक नहीं है जो हमारा वर है ना मुक्तात्म स्वरूप की जिज्ञासा वही मेरा वर है ऐसा कह रहा है निकेता हाँ बोलो देखो आप दो बजे बता दिया ठीक है। कल पहुँच में आगे